गीता तत्वचिंतन शांति की प्राप्ति निरहंकार की व्याख्या फिर कहा हमें निरहंकार होना चाहिए ममता का त्याग कर देना निर्मम हो जाना क्या यथेष्ठ नहीं है नहीं निर्मम निष्प्रिय हो जाने पर भी यह भावना बनी रह सकती है कि मैं निर्मम हूँ मैं निष्प्रिय हूँ अपने निर्मम पने का अपने निष्प्रिय और कामनाहीन होने का अहंकार मुझ में हो सकता है जैसे बहुधा देखा जाता है कि मनुष्य पुण्य तो करता है पर पुण्याभिमान से वह ग्रस्त हो जाता है यह पुण्याभिमान भी एक सशक्त श्रृंखला है जो मनुष्य को पूरी तरह बांध लेती है विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं करतु सुकृत न पाप सिराही रक्त बीज जिम्मे बाढ़त जाही पुण्य करने से भी पाप नष्ट नहीं होते अपितु रक्तबीज राक्षस की तरह ये बढ़ते ही जाते हैं इसका अभिप्राय यही है कि पुण्य अहंकार को जन्म देते हैं और अहंकार पाप है रक्तबीज राक्षस की तरह बढ़ता ही रहता है दान दिया तो मैं दानी हूँ का अहंकार मुझ पर चढ़ बैठा तप किया तो मैं तपस्वी हूँ इस अहंकार ने मुझे धर जबूचा सत्य बात कह दी तो मैं सत्यवादी हूँ यह कहकर मुझ पर हावी हो गया यह अहंकार सबसे विकट शत्रु है इससे छूटने के लिए ईश्वर के चरणों में प्रेम भक्ति की एकमात्र सार्थक उपाय है वशिष्ठ जी रामचरित में भगवान राम से यही कहते हैं जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभकर्मा ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन जह नगि धर्म कह श्रुति सज्जन जप तप नियम योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म ज्ञान दया दम तीर्थ द्नान तीर्थ स्नान, स्नान आदि जो भी धर्म के अंतर्गत आते हैं उनके अहंकार नहीं धुलता छूट ही मल की मल ही के धोए क्योंकि मल को मल से नहीं धोया जा सकता जैसे हम कपड़े की गंदगी साबुन से दूर करते हैं पर साबुन भी तो मैल है उस मैल को निर्मल जल से धोकर दूर करते हैं उसी प्रकार ये पुण्य कर्म भी मैल है यह ठीक है कि इस पुण्य कर्म रूपी मैल द्वारा पाप कर्म रूपी मैल धोया जाता है पर इस पुण्य कर्म रूपी मैल को पुण्याभिमान को किससे धोया जाए वशिष्ठ जी कहते हैं प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहु न जायी हे रघुनाथ जी प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतकरण का मल कभी नहीं जाता तात्पर्य यह कि अहंकार को प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल से धोना चाहिए तभी व्यक्ति में निरहंकारिता आती है शांत की चार परतें तो प्रस्तुत श्लोक में शांति की प्राप्ति का उपाय बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है सर्वत्र स्पृह से रहित हो व्यवहार करता है ममत्व और अहंकार की भावना को या तो ज्ञान से जला डालता है अथवा भक्ति के निर्मल जल से धो डालता है वही शांति प्राप्त करता है यहाँ पर शांति पाने के लिए चार शर्तें रखी गई पहला समस्त कामनाओं का त्याग दूसरा निष्प्रिय होकर व्यवहार करना तीसरा निर्मम हो जाना और चौथा निरहंकार होना ये चारों शर्तें मानो एक के बाद दूसरी सी है समस्त कामनाओं का त्याग कर देने पर भी मन में स्पृहा बनी रह सकती है स्प्रिहा को दूर कर देने पर भी ममत्व तो बना रह सकता है ममता को छोड़ देने पर भी अहंकार का भाव कायम रह सकता है इसलिए अहंकार पर्यंत सब को त्यागने के लिए कहा अहंकार के रथ पर चढ़ ही ममता स्प्रेहा और कामनाओं का आक्रमण होता है जो व्यक्ति इस रथ को नष्ट कर दे सकता है वही शांति का अधिकारी होता है